राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशीक्षुन परिशत की केंद्रिय शेक्षिक प्रोध्धुकि की सनस्थान के रेडियो प्रवागद्वराप्रश्थु थे प्राथमिक कक्षा के प्रशीक्षण आर्थी अध्यापकों के लिए कारिक्रम विवेका नंद स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया विश्व कवि रवींद्रनाथ ठाकुर का कहना है यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे वे नए विचारों के व्यक्ति थे नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता-पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते एक दिन की बात है नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले अब पकड़ो मुझे कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समू लेकर लौट गई नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था वे अपनी मां के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते एक दिन की बात है नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे तो वे अभी सोची रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तब ही अरे ये तो किसी के रोने की आवाज है कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है ओ, ये तो एक बच्चा है पता नहीं क्यों रो रहा है चलकर इसी से पूछता हूं तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो मेरा नाम राजू है मैं यहां मेला देखने आया था और मुझे मां ने मेले में खर्चने के लिए 400 पैसे दिए थे पता नहीं वो पैसे कहां खो गए अच्छा? जब मां को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी ने का सेला हूं आ ही हमोगो है है जुफो जाओ जुफो जुफो जाओ रोभन ही हरो नहीं मैं तुम्हें चाराने पैसे देता हूँ आ। यह लो शाराने भी अब समाल कर अपने पास रख लो अब मानें बारेगी तुम्हें भुशी खुशी McG� जाओ आच्छा आछा आ इस नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए बच्चा बहुत खुश हुआ मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया अब तुम किसकी पूजा करोगे महाशय हां कोई बात नहीं हैं मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई ओहो यही मेरा कर्तव्य है मेरी सबसे बड़ी पूजा है नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना परंतु मैं एक अपराध हो गया क्या मुझसे शिवलिंग टूट गया इतु शिव जी का अपमान हुआ ना बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं नहीं और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया मां बचपन काल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे उनकी रुचि सदैव आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में रहती वे जब भी किसी साधु सन्यासी को ईश्वर या धर्म के संबंध में भाषण देते सुनते तो उनसे प्रश्न करते क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं परंतु उनके उत्तरों से नरेंद्रनाथ की संतुष्टि नहीं होती समय बीतता गया एक दिन की बात है उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं उन्होंने पूछा नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो जी नहीं प्रधानाचार्य जी मैं कुछ सोच रहा था क्या सोच रहे हो तुम क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे हां बोलो नरेंद्र क्या प्रश्न है तुम्हारा श्रीमान जी क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो निराश ना हो वो मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही-सही दे सकते हैं यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं नरेंद्रनाथ को प्राणाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा प्रणाम महात्मन जीते, जीते रहो पुत्र, पुत्र। महात्मन मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एक-टक देखते ही रहे जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों फिर वे नरेंद्र से बोले पूछो पुत्र तुम, तुम, तुम क्या पूछना चाहते हो क्या आपने ईश्वर को देखा है हां पुत्र मैंने ईश्वर को देखा ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं तुमसे बातें कर रहा हूं यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूं श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए उन्होंने उनके विचारों को अपनाया श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने उनके काम के भी बने अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की गुरु के विचारों का प्रसार किया देश के दीन दुखीयों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था मुझे ईश्वर में विश्वास है मुझे मनुष्य में विश्वास है मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर दो दिन और दो रात अटूट समाधि लगाई इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों भर आए जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम-रोम में समा चुकी थी इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते इसी बीच अमेरिकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया वे शिकागो पहुंचे वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों मुझे अपने देश भारत पर अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है यह वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की दुखीयों की रक्षा की है सभी भारत वासियों को सर्व धर्म संभव की शिक्षा दी है मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है इस धरती पर समय-समय पर अत्याचार होते रहे हैं भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा ना कहीं सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। स्वामी विवेकानंद का ये भाशन सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो गए और तालियों की गड़गडाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारत वासियों के मस्तक गर्व से उठ गए और जब वे विदेश से भारत लोटे तो भारत की जनता ने उनका भाव भीना स्वागत किया स्वामी विवेकानंद को भारतिये होने का गर्व था वे चाहते थे कि उनके देश्वासी भी ऐसे ही हो देश के लिए जिए देश के लिए मरे स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कोट-कोट कर भरी थी उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं विवेकानंद अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ जयपाल तरंग कलाकार नीरज शर्मा वीना हुरा ममता गुप्ता याकूब गौरी शंकर प्रसाद मिश्र यमन कौशिक एवं हेमंत हुरा विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता ध्वनि अंकन आरसी मंचंदा एवं राजेंद्र प्रसाद निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभूदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा